पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय सांख्य और योग दर्शन अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म है यहाँ आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है बल्कि त्रिगुणात्मक तीनों शरीरों के पूर्वक शुद्ध आत्म तत्व का निर्देश करता है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और आत्मा क्रमशः एक दूसरों से अधिक समीपता के सूचक हैं किंतु कर्म और भक्ति प्रधान योग साधारण मनुष्यों को ज्ञान प्रधान सांख्य से अधिक आकर्षक और सुगम प्रतीत होता है पर भक्ति और कर्म भी अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचकर ज्ञान का रूप ही धारण कर लेते हैं यथा यदग्ने श्यामहम तव तम अहम् सुष्टे सत्या इहाशिष ऋग्वेद हे प्रकाश स्वरूप आत्मन यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए अर्थात द्वैध भाव मिटकर एकत्व भाव उत्पन्न हो जाए तो तेरा आशीर्वाद संसार में सत हो जाए यथा जब मैं था तब तू न था तू पाओ मैं न आए प्रेम गली अति साकरी तामें द्वैन समाये इस प्रकार सांख्य और योग में बीच के मार्ग में थोड़ा सा ही अंतर है सांख्य दर्शन गीता में सांख्य के ज्ञान योग तथा संन्यास योग के नाम से भी वर्णन किया गया है सांख्य का नाम रखने का यह भी कारण हो सकता है कि इसमें गिने हुए २५ तत्व माने गए हैं सांख्य नामकरण का रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धांत प्रकृति पुरुषान्यताख्याति में भी छिपा हुआ है क्योंकि प्रकृति पुरुषान्यताख्याति या प्रकृति पुरुष विवेक का दूसरा नाम संख्या सम्यक ख्याति सम्यक ज्ञान विवेक ज्ञान है किसी वस्तु के विषय में तद्गत दोषों तथा गुणों की छानबीन करना भी संख्या कहलाता है यथा दोषाण गुणा च प्रमाण प्रविभागत कच्चिर्थम अभिप्रेत्य सा संख्यत्युपहधार्यता महाभारत संख्या का अर्थ आत्मा के विशुद्ध रूप का ज्ञान भी किया गया है यथा शुद्धात्म तत्व विज्ञानम विधीयते। शंकर विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य सांख्य प्रवर्तक कपिल मुनि सांख्य के प्रवर्तक श्री कपिल मुनि हुए हैं और योग दर्शन के निर्माता श्री पतंजलि मुनि कपिल मुनि आदि विद्वान और प्रथम दर्शनकार हैं यथा सिद्धानाम कपिलो मुनि सिद्धों में कपिल मुनि हूँ ऋषि प्रसूत कपिल यस्तमग्ने विभरति जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को ज्ञान से भर देता है तथा आदि विद्वानित कारुण्यादगवान्महर्षिरा सूर्य जिज्ञासनाय तंत्र प्रोवाच पंचशिखाचार्य आदि विद्वान पहले दर्शनकार भगवान परम ऋषि कपिल ने निर्माणचित्त सांसारिक संस्कारों से शून्य के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरी को दया भाव से सांख्यशास्त्र का उपदेश दिया सर्गावादि विद्वानत्र भगवान कपिलो महाम धर्म ज्ञान वैराग्य सम्पन्न प्रादुर्भूव वाचस्पति मित्र मिश्र शिष्टि के आदि में आदि विद्वान पूजनी महामुनि कपिल धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य से संपन्न प्रकट हुए